वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्री राधिका बंदेराधिका दयम् गोपीजन सामूत बिंदवन मनोहर वाछाकुवश किसी सिंधु वतिता पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लिरे यम वंदे परमंदमाधव बृंदाई तो सीदे वै पिया स्ण भक्ति पदेवी सत्वी नमो नम नारायण नमस्कृतन देवी सरस्वती वैसम तथोज मुदीर संकेतने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्तिक्त भक्ति प्रमद सदा पिभवनमोह तीर्थास्पदम शिव विरी शरण्य भीतापाल भवदीपूत वंदे महापुरशते चरण स्तुस्त सुजक्ष्यं धर्मीष्ट धर्मीष्टर्ज वचसा जगगा गैत्यपीत वंदे महापुरशते चरण यल्लवन खबनी छठा विस्फुर्जित किमें गोपवध स्वदर्शी पूर्णनुरागरसागर सारम्ती साराधिकाई कदम कृपा कर श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सियादतगदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंदु हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे। हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरी आजानुमित भुजौ कनुका बदत संकेतनिकमलायुताक्ष विश्वां दिजवरौ जुगधौर्मपाल वंदे जगत करो करुणा बता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरी नमामि गंगे तव पाद पंकज सुरा सुर दिव्यूप भुक्ति मुक्ति दासी निवानूपेण सदा नंगातरंगरमणीयजटा कलाप गौरी नारायण प्रियमदापहारम वरानसी पुपती भजवी बागी सजस्य बदने लक्ष्मीजस च भक्षसि जयंगम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे नौ निर्विन्न नाथ शक्त भक्ति योग असो सिद्धिद सिसिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए जे प्राकृत अवस्था में विचरण करते हुए अप्राकृत जगत का विषय में कुछ चिंता करना कुछ बोलना ये उचित नहीं है नॉन निर्विन्न सक्तो भक्ति योगो अश्व सिद्धि रहा भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अक्सर बोलते थे जब तक भोग और त्याग दोनों विषय में कखनो त्यागे कखनो भोगे कखनो त्यागर छलनाएँ मन न छे नरो ठाकुर का जब तक भोग और त्याग का विचार लेकर विचार लेकर आदमी आगे बढ़ना चाहता है इसमें धोखा खा जाता है या तो त्याग का विचार भी त्याग का जो विचार है ये भी त्याग और भोग का जो विचार है ये भी त्याग तो दोनों तैग कैसे हो सकता न तो भोग और त्याग दोनों ही तो है या तो भोग का विचार त्याग कर लो तो अच्छा है बोलो ना अच्छा नहीं है भोग का विचार त्याग करने से जो तुम वैराग्यवान बनने का कोशिश करो विराग अर्थात जड़ो विषय से जड़ो विषय से मेरा मन हट गया महाराज देव कितना बड़ा साधु हो गया लिखा है ना गोवर्धन परिक्रमा करो तो एक एक जगह साइनबोर्ड पर जो लिखा है हमको तो जोर जोर से हाँसी आता है लिखा है महात्यागी महात्यागी जी महाराज का आश्रम महात्यग अष्टोत्तर शतोत्सरो तो तो तो तो नहीं बोलता हजार आठ बोल के उधर लिखा है महात्यागी जी महाराज का आश्रम तो जोर से हंसी लगता है गौड़िया मठ का आदमी कई हंसी लगेगा बाहर का आदमी बोला देखो यही सबसे अच्छा जगह लिखा है महात्यागी जी महाराज तो गौरिया मठ का विचार जो है इट इज़ रियली एक्सक्लूसिव गौरिया मठ का जो विचार है स्वर्गो का देवता लोगों को भी समझना बहुत मुश्किल है इतना बड़ा बात हम बोल देता ये बात को हम चेंज नहीं करेंगे कभी स्वर्गों का जो देवता लोग हैं शंकर भगवान का बात हम नहीं बोल रहे अक्सर जो है जो देवता वो लोगों को भी समझना मुश्किल है प्रभुपाद का बात शिला भक्ति विनोद ठाकुर एक दफे ऑफिस से आने का बाद थोड़ा जल करके बैठा था अब वो उसका न, बाहरी दृष्टि में लगे उस निद्रा आ गया लगेगा ठाकुर थोड़ा रेस्ट ले रहे बारी शरीर का कोई जो दिखाई नहीं पड़ता लक्षण बहुत समय बाद किसी बहुत दरकार हुआ तो ठाकुर को बुलाना पड़ा ऐसा करके आस्ते आस्ते जाके बुलाया उसका बाद जो जो फिर उसके बाद ठाकुर आए होश में और बोले आप लोग क्यों बुला के लाए हमारा हमको हमको इंद्र भगवान इंद्र जो है इंद्रो महाराज हमको बुला के ले गया था स्वर्ग में कुछ विचार चल रहा था विचार समाप्त तो होने का रास्ता बस उसी समय बुला के लाए ठाकुर जी का खुद का अनुभव है आत्मश्रित स्वर्गो महाराज स्वर्गो का महाराज जो इंद्र है उसका जो विषय है उसमें भी जो समस्या है उसको विचार करने के लिए लेके गया शिला भक्ति मिन ठाकुर को तो आप सोचोगे क्या मिनट और कहाँ क्या कौन सी बड़ा बात है यही सोचोगे ना समझ में नहीं गोड़ियामठ में रहते हुए वो सब महात्मा का कोई अनुभव नहीं होता कौन सी अवस्था में है जैसा कि गंगा के किनारे रहो तो नाने की इच्छा नहीं नहींती नहीं तो रोजी देखते हैं दूर दूर से आदमी आते हैं हजारों हजारों किलोमीटर दूर से गंगा जी का महिमा जानने का बात नाने आता है आज आजीव जी बोलते हैं जल में मछुआरे रहते हैं जल में मछली रहता है कछुआ रहता है क्या उन लोगों को गंगा का महिमा के बारे में पता है पता तो नहीं रेखा है संदर्भ में सुंदर तो जैसे बात यह है जे क्या बोल रहा था विचार हम्म? हाँ हाँ हाँ गौड़ी मठ का जो विचार है इतना कठोर है बाहरी दृष्टि में बिल्कुल समझ में नहीं है जैसे पहुपात का बारे में बहुत बड़ा बड़ा आदमी ऐसा रिमार्क पासे से मंतव्य किया तो हैरान हो जाओगे बोले पहुपात का जो प्रवचन है लेखा है समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है एक बार नहीं बहुत जाएगा हम खोल के दिखा देंगे सुंदरानंद विद्या विनोद और सर बात बाकी जो ढाका से आए वो लोगों का जिंदगी में ये सब घटना सब लिखा हुआ लिखा बोले तो क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आता ये सब भाषा और क्या बोल रहा है तब तो उसका बारे में हमारा गुरुवर्ग बोला जो प्रभुपात का भाषा ऐसा है कि जैसे नारियल है नारियल का ऊपर में किसी भी हालत से के कीड़े मकोड़े उसका अंदर में जा नहीं सकते जा सकेगा बहुत कठिन है मारो तो माथा फेटे लेकिन उसको फटा के उसको निकालो तो उसमें पानी निकालेगा मीठा कितना सरस फल का आनंद ले सकोगे है ना? तो गुरुवर्गो ने विचार दिया वो लोगों बोला जो प्रौपात का भाषा ऐसा है पौपात का भाषा स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश वस्तु को आप जान पाओगे आप एम है पी है होगा नहीं सूरज जब निकालेगा सूरज का दर्शन के लिए सूरज का जो अपना जो लाइट है रोशनी है वही काफ़ी है सूरज निकालेगा नहीं उसको टॉर्च लेके देखने का सूरज निकालेगा दरकार है ऐसा है पोहपात का कीपा जिनका ऊपर हुआ उसी को ही पोहपात का भाषा पता चले ये गौड़ियों में लिखा हुआ है सारे केशव गोशी महाराज सब महारा गुरु वर्गों का सब ये कहानी तो ये सच्चा बात है और एक बच्चा है बारह चौदह साल का बच्चा है चौदह पंद्रह साल का उसको ढाका में जो पुदर्स नहीं एग्जीबिशन ढाका में एग्जीबिशन चल रहा है एग्जीबिशन जैसे औजा सोया हुआ है जोमदूत आ गया और उसको विष्णुदूत के उद्धार कर रहा है सो भाषा जो लिखा है वो समझ में नहीं आया और शिक्षित आदमी सब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर क्या लिखा हुआ उसमें समझ में नहीं आ रहा वो जो एग्जीबिशन में जो बच्चा खड़ा हुआ है पोपात का शिष्य हो उसको आ, प्रभु इसमें क्या माने आ रहा है इस, इसका माने क्या हुआ इसे भले इसका माने ये है अच्छा इसका माने ये है लेकिन शिक्षित है तो ये स्वाभाविक है इसमें कोई बात ये है कि जब भोग भी तैग तैग भी तैग तो हैरान की बात है हम जाने तैग तैग ठीक है तैग है ठीक है भोग तैग कर दो लेकिन प्रभुपात का विचार जब सुनोगे गुरुवरों का गौरियमठ का उसमें देखोगे कि भोग या त्याग दो दोनों ही आपका बंधन का कारण बन जाएगा भोग या त्याग दोनों ही त्याग के युक्त तो वैराग्यों आश्रय करना पड़ेगा युक्त तो वैराग्यो गौरियमठ में 50 साल रहने का बाद भी तथ जो वास्तव नहीं रहा ऐसा विचार है कि गौड़िया मठ में एक रात रहने का जो फल है वो कमाल की फल है एक रात कैसा रहना भले हम तो रहते हैं ऐसा नहीं गौड़िया मठ में गौड़ो सिद्धांतों का साथ एक रात रहना मतलब राधा रानी और गोविंदों का साथ दिब्बत बिंदा रन्न कल्प दुर्माध उधर रहना जो में उधर गौड़ी सिद्धांतों का साथ पूर्ण कीपा का साथ गौरियामठ में एक रात रहना मना साक्षात राधा गोविंदों के साथ रहना गुरुवर्ग के साथ और हम बोलते हैं महाराज चालीस पचास साल हमारा जो हो गया गौरियामठ में कैसा रहा और पता कर लो अब संग में रहने का मतलब है सिद्धांतों का साथ रहना हमारा गुरुजी चला गया बामन गोसिव महाराज चला गया हम अगर बोले बामन गोसाई महाराज का साथ है बोले पागल है कहाँ है बावन हम अगर बोले उनका सिद्धांतों के साथ केसव गुस्म का सिद्धांत तो का साथ हम विरासते हैं इसका माने ही है उसका संग रहना सिद्धांतों का साथ तो प्रभुपात जी अक्सर बोलते थे जो जुक्तो वैरागो वैष्णव के इसमें भी बहुत सारे क्लॉज है लिखा हुआ बहुत सारी चीज कभी ये इसका व्याख्या हो तो बहुत आनंद लगेगा वैष्णव के एक दक्षिण भारत एक उड़ीसा का बाहर एक जगह है वहाँ से एक महाराज आया था वो बहुत प्रवचन सुनते हैं जो भी प्रवचन है सब ले जाते सब सुनते हैं बहुत और वो बोला महाराज वैष्णव के इसका पूरा कभी अगर चर्चा हो या हमारा सामने के बाहर सुनने का बड़ा इच्छा है इसमें बहुत भाव है ना, बहुत बाहर में बाहरी दृष्टि में पाठ करो तो उसमें खास कुछ नहीं लेकिन विचार लगा पढ़ो तो पागल हो ही जाओगे जैसे नरोत्तम ठाकुर का की तम सुनते हो है? उसमें क्या क्या विचार है सुन सुंदर एक एक शब्दों का अद्वैतो अद्वैत तो गोसाई का बारे में बोला अद्वै क्या गौरांगो मोर प्राणोधन और अद्वैत तो मोर बल ये सब है ना गदाधर प्राण हैं गदाधर प्राण मोर धनोम नित्यानंद ये श्लोक का एक एक करके व्याख्या आपको पूछे कोई भी आदमी रहे वो बोल सकेगा बोलो कोई भी आदमी आए इधर बोलो पर, पंडित है बहुत सब जानता है उसको पूछो बोल नहीं सकेगा इतना गहरा विचार है उसमें और तो महाबल तो इसका माने क्या हुआ अद्वी तो महाबल ये भी कोई माने हुआ ये भी कोई शब्द हुआ, कोई हुआ? इसका व्याख्या हो तो माने कितना सुंदर उसका विचार है इसमें नोरकम ठाकुर का हृदय का विचार तो जो भी है ये जो जुगतु वैरागों का बाद प्रभुपात अक्सर बताते थे नौ निर्विन्न नातिशक्त भोक्ति योग अश्व सिद्धिद इसका बारे में प्रायः प्रभुपात चर्चा करते थे हमारा जरो विषय में निर्विन्न घिना आ गया एकदम ये भी बहुत भयंकर चीज़ है नॉन निर्विन्न ना किसी विषय में आसक्ति है बहुत देखने से एकदम आसक्तिया आता है ये दोनों चीज भक्ति प्राप्ति में आपका रुकावट है क्या बताया नॉन निर्विन किसी विषय में हमारा सामने कहना क्यों लड़की आया अरे लड़की का क्या दोष है वो आया तुम्हारा तत्व तो नहीं है तुम फंस जाते हो बड़ा भारी बैरागी आया मट में लड़की नहीं आएगा आएगा नहीं दोस्तों तुम्हारा है तुम तत्व तो नहीं तुम दर्शन करने जाते हो भोग्यो दर्शन वो तुम्हारा बंधन की कारण हो जाए बहुत सारे सुंदर सुंदर विचार ये गौड़िया मठ छोड़कर बाहरी किसी भी दुनिया में जितना बड़ा पंडित हो किसी जगह मिलेगा नहीं नॉ निर्विन्न नातिशक्त तो किसी विषय में नफरत है ज़्यादा मतलब यू हैव सम वीक पॉइंट तुम्हारा किसी विषय में नफरत है तो मतलब तुम्हारा उसमें वीक पॉइंट है तुम दुर्बल हो क्यों तुम उसका पीछे पड़े हो है तो है दुनिया का वस्तु वैचित्र रहना वो कहते हैं ये दुनिया में जितना सारा वैचित्र है स्त्री पुरुष बुढ़्ढा जवान पेड़ पौधा कितना सारे मुकान बारी भोगने का बहुत सारे वस्तु है तुम क्यों इसका पीछे पड़े हो सब कृष्णों का है तुम क्यों सोच रहे हो कि ये मेरा खाने का क्यों चुड़ा के लेके खा रहे हो सब कृष्णों का एकमात्र भोक्ता है कृष्ण। ये छोड़ दिया तुमने विचार ये समझ में नहीं आया तो तुमको कृष्णों को तुम तुम्हारा दिल में कृष्णों को एक कॉम्पिटिटर हम कृष्ण के साथ कंपटीशन कर रहे हैं कृष्णा कृष्णो कोटी गोपियों का साथ रास किया हमने एक गोपी ले लिया तो क्या क्या गलती हुआ छागल का विचार है गाधा का विचार है ये विचार नहीं है समझता नहीं कृष्ण को कृष्ण तत्व तो समझे तब ना इसे बार बार चुनौत तो दे दिया है हमारा गुरुवर ने शास्त्र का विचार है सिद्धांतो बोलिया चित्ते ना करो अलौस यहाँ हो ही थे किसने लागे सुधीर मानो कितना इतना आलसी क्यों हो इतना आलसी हो तुम्हारा जिंदगी में सोने सोने खाने में इसमें बीत जाता है तुम्हारा समय तुम्हारा क्या मिलेगा जब जड़ जगत का पंडित जो है वो लोगों का विचार नीति नित, शास्त्रों का उधर भी विचार है क्या विचार है उसमें विद्यार्थी बा भूल गया थोड़ा अभी आएगा विद्यार्थी का जो आराम है वो आराम होगा नहीं आराम है तो विद्यार्थी विद्या उसको आएगा नहीं ये तो जड़ जगत का विषय है में अपरागृता विषय में ऐसा नहीं सोचे कि ठीक है हम पढ़ लेंगे किताब ला के होगा नहीं तो ये जो विचार है इसमें नॉन नवनिर्विन्न नातिशक्तो भक्ति योगो अश्व दो विषयों में नफरत होने का कारण समझ में आएगा कि आप उसमें वीक पॉइंट है आपका अट्रैक्शन है और किसी वस्तु में बहुत खिंचावट है देखने से एकदम आकर्षण हो जाता ये दोनों का ही भक्ति मिलना संभव नहीं सुखार्थी वित्व तजेद विद्यार्थी व सुखम तजेद सुखार्थी व विद्वं त्यजेद विद्वार्थी व सुखम त्यजेद ये जड़ जड़ का विषय है सब जो भी है तो दोनों एक साथ नहीं होता तो इधर बात ये चर्चा हो रहा था जो नौ नाति नातिशक्त भक्ति जो को अश्वसिद्धि दो अगर आप देखोगे किसी व्यक्ति जवानी में बड़ा भरी वस्तु का बहुत सारे भोग का व्यवस्था किया था एकदम लम्पट का मापिक एक विषय भोग किया उसी व्यक्ति का आज अस्सी साल का उम्र हो गया वो अभी भोगने का बात सुने तो उसको अच्छा नहीं लगता अब भोगने का बात भी नहीं बोलते समझा मेरा बात तो आप सोचोगे कि महाराज ये व्यक्ति पहले जवानी में ऐसा था अभी उसका बहरा पैदा हुआ ना नॉट डैट उसका जवानी में भोगने का क्षमता था अभी सिर्फ क्षमता चला गया लेकिन भोगने का जो वासना है वो जड़ उसका अंदर में बैठा हुआ है माइंड इट अभी आप सोचोगे अस्सी अस्सी साल का उम्र है हमारा इसमें क्या खराबी है अब तो कुछ नहीं है वो ठीक ही है लेकिन उसका अंदर में तदपिना मुंशती आशा पिंडम शंकराचार्य जो बोलते हैं लाठी लेके चलते हैं पूरा दशन नविहीनमम पूरा दांत गिर गया लाठी लेके चलते हैं है और शंकराचार्य जो बोलते हैं तदपिना मुंचती आशा पिंडम आशा का जो वासना है वो अंदर में बैठा हुआ तुमको लगता है दादू बहुत अच्छा है परदादा दादा बहुत अच्छा है कुछ नहीं है सिर्फ इतना ही है वो उसका अंदर में भोगने का क्षमता चला गया लेकिन क्षमता चला जाने से भोग का वासना नहीं चला गया। माइंड दिस पॉइंट ये पॉइंट को ध्यान से सुनना भोगने का क्षमता चला गया मतलब ये नहीं कि उसका अंदर में भोगने का वासना चला गया भोगने का वासना भरपूर है इसीलिए वो बूढ़ा मरने का बाद फिर उसका जन्म होगा चाहे कुत्ता या बिल्ली कुछ भी हो भोगने का जुनी जाओ कुत्ता बिल्ली बंदर में ज़्यादा भोगने का व्यवस्था है आदमी तो कंट्रोल है बहुत कम है क्यों आदमी यानी नहीं ले वो? तो ये जो वासना है ये वासना को हटाना सबसे बड़ा चीज़ है ये वासना को दिल से दूर करना इट इज़ टू टिफिकल्ट बाना को हटाना मुश्किल है कैसे क्या करोगे जोर जबरस्थी बासुना को हटाने जाओगे को आपको एक लाभ दे देंगे आप उड़ जाओगे बासुना को ऐसे हटाने का कोशिश मत करो क्योंकि बासना ऐसे जाएगा नहीं उसका बारे में काल थोड़ा बहुत व्याख्या किया था जो रसोवरियम रसोपासो परम दुष्टा निवर्तन जब उत्कृष्ट वस्तु का संधान तुम्हारा जिंदगी में आएगा और आप उस वस्तु के ऊपर बड़ा भारी आनंद आपको मिलता होगा मिलता अगर है तो क्या होगा न इतना दिनों से जिस वस्तु को उत्तम वस्तु बड़ा आनंद की वस्तु बोल के पकड़ के रखे थे स्वाभाविक रूप उसका ऊपर आपका लगन कम हो जाए अटेंशन कम हो जाए क्यों उससे बेहतर चीज मिला उससे बहुत अच्छा चीज़ आपको मिल गया तो इसमें आपका और मन मन जो है वो नहीं लगता क्योंकि उससे अच्छा चीज मिल गया मन को विषय से झाड़ू लगाकर जूता लगाकर हटाने का कोशिश करो तो आप मर जाओगे कुछ नहीं होगा जूता चप्पल से बात नहीं होगा जब भी गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज जो भजन में आया है जिसको संबंधगण मिला है इसका लिए ऐसा कठोर बात बोला गौरकिशोर बाबा जी महाराज बोले सुबह में उठकर अपना मन को चप्पल से मारना ऐसा ऐसा करके तो भी वो सुधरेगा नहीं इतना बदमाश है मन मेरा गुरुजी बोलते थे बाबा कुत्ता का पछुआ है ना और घी लगा के उसको सीधा करो फिर ऐसे घी लगा के सीधा करो जितना तेल लगाओ घी लगाओ इसको सीधा करो और पुछवा तो तेरा है ऐसा हो जाए क्योंकि कुत्ता का पुछआ तो ऐसा ही है ऐसा सिचुएशन है ये सब रसहीन बात सिद्धांत का बात मतलब सिद्धांत का बाद मतलब तत्व का मतलब रस नहीं है इसके उसका मन में जो जरूरत भरा हुआ है उसका सो सपोर्टिंग करने वाला तुम्हारा मन में जिसका भी है उसका मन में जो जरूरत है उसको सपोर्टिंग करने वाला कुछ बात हम बोल दे अरे बाबा महाराज कितना सुंदर प्रवचन होगा वो बोलेगा उसको मदद देने वाला कुछ वाल बात बोलना पड़ेगा जैसे एक उदाहरण दे दे उस पार गंगा का उस पार भ्रमर गीता पाठ हो रहा था और उसको सुन के एक एक बाबा इधर आया और गौरकिशोर बाबा जी महाराज तो सानंद सुखोदेवगंज में थे और लंबा डंडवत करके बोला अरे महाराज आज कैसा सुंदर प्रवचन सुन के आया नवदीप का उस पर भ्रमण गीता सुन के आया है बाबा जी महाराज बोलते हैं उधर हरिकथा सुनने मत जाओ तो क्यों भले उधर हरिकथा नहीं हो रहा है क्या बोल रहे हो इतना सुंदर हरिकथा मीठा हो रहा है सारे आदमी लुटपुट हो रहा है किसी को आंसू आ रहा है किसी को ऐसा बोल हम ठीक ही बोल रहे हैं उधर मत जाओ वहाँ टका टका हो रहा है वहाँ टका टका हो रहा है उधर मत जाओ वहाँ भूमुर्गी नहीं हो रहा है वहाँ बेसावृत्ति चल रहा है आदमियों को हाप भाप कटाखो दिखा कर उसमें से माल खींचने का जो व्यवस्था है वो जहाँ बैठ के पाठ कर रहा है उसका बीस हाथ माटी खोद के फेंक दो अपवित्र हो गया और नया गंगा का माटी लेके उसको भर दो और गौ माता का गोबर दे चौका लगा दो बाबाजी महाराज का कहना है और दिव्य दर्शन वाले बाबाजी महाराज तो आप उसको बात उसका बात कैसे काटोगे बोले महाराज आंसू बहा रहा है उसका पाठ में ऐसा ऐसा हिल रहा है बाबा जी महाराज बोल रहा है वो जो है रहा है कीर्तन हो रहा है पाठ हो रहा है वो वो लोगों का मन में जो काम है काम वृत्ति उसका सपोर्टिंग उसका मदद हो रहा है इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है वो कोई बिकार फिकर कुछ नहीं है काम का बिकार गौरकिशोर बाबाजी महाराज बोल रहा है हम नहीं बोल रहे हैं भले जो आंसू आ रहा है ऐसा ऐसा कर रहा है वो बिकार नहीं है वो जो गा रहा है उसका अंदर में काम है और वो कीर्तन के साथ वो जो काम वाले जो बात मदद हो रहा है उसका थोड़ा एग्जिबिशन हो रहा है गौरकिशोर बाबाजी महाराज बोल उधर मत जाओ वो प्रेम नहीं है वो उसका अंदर में जो काम है उसका बिकार आ रहा है प्राखी काम का विकार ये प्रेम नहीं है और काम प्रेमे बहुत अंत काम है हाँ अंधतमो प्रेम है हाँ निर्मल भास्कर सुने हो कभी नहीं सुने हो जितना भी सुने हो दिमाग में हृदय में नहीं घुसेगा ध्यान से सुनना पड़ेगा तो काल बताया था नौ निर, आ, काल बताया था क्या बोल चैन रसोवरियम रसोपास्यो परम दिष्टा थे जब अच्छा एक रस का संधान आपका जिंदगी में मिल जाएगा तो अभी ये प्राकृतिक जगत का जो रस का बारे में हर वगत चिंता करते हो एकदम चाहे कान में भी लगा के कुछ सुन रहे हो प्राकृतिक रस का एग्जीबिशन हो रहा है हो रहा है ना ये छोड़ दोगे चलेगा नहीं ज़्यादा दिन चलेगा नहीं अगर ये रस खाते रहोगे अगर ना पियोगे ना खाओगे तो हमारा कुछ अब प्राकृत जितना आपका दिल में आएगा तो रूपो को साई बात जो सब बोलते हैं तमाम दुनिया लड़ाई करने आएगी रूपो को साई बात सुंदर बताते हैं जिस दिन से हमारा मन कृष्ण चरण में लग गया है तो जड़जगत का जो भोग कामिनी कांचन इसमें मेरा थुक्कार आ गया है यद्यपि ममो मनो कृष्ण पदार विंद नव नम रस ध्यामतु मासीद बतो नारी संगम स्मरज मुख विकारो सुष्ट निष्ठिभन अंच भवती आह ऐसा करके मुख थुक ऐसा मुख विकारो सुष्टुष्टि निष्ठीभन अंच भवती थुक्कर आता है तो ये क्या सच्चा बच्चा है गोस्वामी जी रूप गोस्वामी के पास सच्चा बताया सच्चा बताया कि झूठा बढ़ता है आपका हिम्मत है तो टेस्ट करो भजन करो गुरु वैष्णव का अनुगत तुम्हें ठीक से अब फिर अपने आप टेस्ट करके देखो हमारा साथ लड़ाई करने का दरकार नहीं अपना जिंदगी में टेस्ट कर लो जैसे शकुनी काल विकासुर अपना सर पे हाथ लगा कर देखा है सच्चा है कि नहीं शंकर भगवान का आप भी देख लो तो सच्चा है शास्त्रों का वचन संत महात्मा का अनुभव का वचन जगत का लाखों आदमी ग्रहण करे ये संभव नहीं सिलो केशव गोसिंह महाराज बैठा हुआ है चेयर में शाम ढल गया सो आदमी आया बहुत प्रचार का पार्टी बहुत सारे नाम नहीं बोलेंगे वो सारे महाराज आए आके गुरुजी को पहले दंडवत लगाया महाराज दंडवा पोचार से आ गया बोला हाँ महाराज प्रचार कैसा हुआ महाराज कमाल की पुचार हुआ महाराज ऐसा पुचार हुआ कि मत पूछो सारे तलिया लगाने नाच रहे और बुलाया अब जाना पड़ेगा हमको उधर इतना सूर सुंदर हरी कथा हुआ प्रवचन हुआ के सब कुछ में सुनते रह गए बड़ा गंभीर से प्रवचन उसका समाप्त तो हो गया उसके बाद बोल रहे अब लगता है तुम्हारा उधर गौरिया मठ का प्रचार वास्तव नहीं हुआ महाराज बुला रहे हैं फिर दोबारा बोले इसीलिए तो सोच रहे आपने गौरिया मठ का कथा बोल नहीं पाया इसीलिए बुला रहा है गौरिया मठ का बात यह है एक बार सुनने के बाद बाबा का मत बुला है। क्या बोल रहे ये सब भिकार इवोल्यूशन गौरियामठ का बात मतलब इवोल्यूशन टोटल आलरण सृष्टि हो जाए एकदम लड़ाई लग जाए क्योंकि गौरियमठ भोगवाद को गौरियमठ भोगवाद को पुश्राय नहीं देते चाहे तुम महाराज के पास रहो नहीं रहो चले जाओ कोई बात नहीं नुकसान तुम्हारा ही हो गौरियामठ भोगवाद को पुश्राय देके किसी का चरण को पकारते नहीं गौरियामठ लाइक लायन सिंह का बात कहते हैं तुम्हारा अंदर एक हुंकार के द्वारा तुम्हारा अंदर का जो काम क्रोध नामक दैत्य दानव है वो डर के मारे भग जाए तो हृदय साफा हो जाए तो महाराज के चरण में आप आ जाओगे नहीं तो मरो ऐसा ही मरो भूत प्रेत पिसाच का चक्कर में मरो काम पिसाची तो है ठीक ही तो बताया तो इसका चक्कर में मरो गौरिया मटका एक एक साधु का लायन सिंह का मापिक चिल्लाने से हुस हो गया उसका अंदर का तमौनाश हो गया और तो गोसा कैसे चिल्लाते थे हूंकार करते तो नारा का हंकार सुनकर हमारा नीट टूट गया खीर सागर से हमको आना पड़ा ऐसा गोरियम का विचार है तो जब तक विषय के बारे में आपका आकर्षण है तो ठीक है लेकिन आ, अगर आपका सच्चा सत्संग हो गया उसके द्वारा उत्तम तो उज्जवल सुंदर वस्तु में आपका आकर्षण हो गया भगवान भगवान का नाम रूप गुण लीला किसी उत्तम वस्तु तो ये तो उदाहरण ऐसे ही दे गया कि उत्तम वस्तु मिलने के बाद आज तक जिस वस्तु को तथाकथित तो उत्तम बोल के पकड़ के रखा था तो वो उत्तम का जो मुँह है वो छूट जाता है जब उससे बेहतर चीज़ मिलती है ना तब तक आदमी रेडियो सुनता था जब तक कुछ नहीं था हम हम लोग बचपन में था महाराज चार पाँच साल का उम्र अरे उन उन लोगों का घर में रेडियो आया है रे। वो क्या चीज़ है महाराज बोले इतना बड़ा इतना बड़ा रेडियो मतलब काठ का लकड़ी का बना इतना बड़ा क्या देखने का लायक है क्या चीज़ है सब गाँव का उधर शहर का जितना आदमी है सब इकट्ठा हो जाते उसका घर में इतना पैसा वाला है रेडियो आया है। तो खबर सुनते अब रेडियो को पूछता भी नहीं है पूछता है टेप भी पूछता नहीं टेप पूछता है कोई नहीं फेंक दिया क्योंकि उसका बेहतर चीज निकल गया उसके बाद फिर ऐसा हो गया इतना सा फू दे दो उसमें सारे आ जाएगा 100-200 दो घंटा का कथा वो कान में लेके एक ट्रेन में इधर बाइक में घूम रहा है तो ऐसा ही है समझो कि उदाहरण इसलिए दिया जैसा जैसा आपका इससे बेहतर चीज़ मिलेगा पहला वाला जो चीज़ पुराना हो जाएगा उसे फेंक दोगे लाभ नहीं होगा ऐसे आपका जब तक अति उत्तम वस्तु उद्गतो तमहो यशमात् स्व उत्तम जड़ जगत का तमो से भरपूर जो चीज़ है तमो र जो जो से इसको फेंक फाँक के जब आपका मन शुद्ध हो के ऊपर ऐसा जाएगा कि गुरु वैष्णव का एक एक बात कानों में झंकार सृष्टि करे गुरु वैष्णवों का जो प्रवचन है वो गुरु वैष्णव का संख कैसे होगा गुरुजी चला गया हमारा संख कैसे हो रहा है गुरुजी का एक एक बात हमारा कानों में रिकॉर्डिंग हो रहा है बांज रहा है गूंज रहा है जिस शिष्यों का हृदय में गुरुजी का सिद्धांतों गुरु जी का आचार सब हृदय में गूंज रहा है गुरु चला गया तो ये गुरु का प्रवचन कब हुआ लेकिन आज भी चल रहा है आपको भी ऐसा नहीं कि प्रवचन करके महाराज चला गया हो गया बंद करके रख दो इसका विषय में जो चर्चा है हृदय में आपका उसका अनुशीलन होना चाहिए क्या बोल के गया था क्या माने हैं इसका रिपीटेड अनुशीलन अनु मतलब अनुगत्य में उसका अनुगत्य करना अर्थात गुरु वैष्णव का ये बात को बात को या किस विषय का ऊपर बोला तुमको उसको अनुसूलन में लगे हो रिपीटेडली ठीक है शील माने सौंदर्य माना गुरु वैष्णव का पीछे उनका प्रवचन है वह आचरण है जो कि उसको फॉलो करो उसको अनुसूलन करो अनुकरण मत करो तो विषय अभिवर्त है तुम अगर जो जो बुढा का अस्सी साल की उम्र में मांगस पछता नहीं तो इसका माने ये नहीं को उसका मंसुखारे का लालच चला गया ये नहीं तो तुम अगर विषयों को छोड़ के इंद्रियों इंद्रियों को मतलब बोलेगे महाराज देखो ये इंद्रियों को पूरा बंद करके रखा है पूरा विषयों से इसका मन हट गया लेकिन इंद्रियों को ओ इंद्रियों को वो विषय नहीं दे रहा है इंद्रियों को ये विषय नहीं दे रहा है इंद्रियों को ये जो आदमी बैठा हुआ आंखें मुंत के ये बाहरी दुनिया का साथ हमारा कांटेक्ट छोड़ दिया विषय का साथ हमारा संबंध नहीं है ही वांट टू प्रूव इट ये आदमी जो है कपट है ये आंखें मुत के बैठा हुआ है और बोल रहे हैं हमारा सब ये विषय का वह लगन फगन नहीं है सारे हट गए कृष्ण भगवान चीटर है धोखेबाज ये आंखें मुद के बैठा है आम नहीं खाएंगे हम एकाहारी या तो फलाहारी या तो दूध ये सब बहुत ये सब एग्जिबिशन हम लोगों का करने का इच्छा नहीं है जो स्वाभाविक शरीर का वित्तीय चले उतना ले लो अगर एक आहार में चले तो खूब आराम से रहो अच्छा है खाने पीने लग जाओ तो बाथरूम में जाना पड़ेगा समय बिगड़ेगा इतना कम आ अच्छा है लेकिन जोर जबरस्ती मत करो जोर जबरस्ती करो तो आपका उल्टा हो जाए एक तो विषय का आकर्षण अब का है बाहरी दृष्टि में छोड़ दिया और द्विगुना हो जाए उसका कपटता बोला जा अर्थात जो व्यक्ति विषय छोड़ दिया बल्कि अभिमान कर रहे हैं क्योंकि वो बोल रहा है हमारा कोई भी इंद्रियों कोई विषय में लगा हुआ नहीं है लेकिन उसका मन विषय में रमन कर रहा है इंद्रियों भले ही विषय भोग से ऑफ है निवृत्त है विषयभुख से अभी उसका संबंध नहीं है लेकिन उसका मन जो है वो विषय में रमन कर तो भगवान श्री कृष्ण बोला है मिथ्था चारो सऊे वो चीटर है कपट है धोखेबाज है तो ऐसा नहीं करना है चाहे हमारा एक के चाल का चावल खा के अगर भजन ज़्यादा होता या पुरुषोत्तम का माँ पी एक किलो दाल खा ले खाने के बाद अगर भजन हो तो खूब एक किलो डाल खाऊ गौड़ी मट्टी कमी नहीं है तो बच गया तो खा ले देना तो गोमाता को खूब खाओ कोई चिंता नहीं है लेकिन भजन करो जब भी खाने का कंट्रोल ठीक है जितना खाना कंट्रोल होगा उतना अच्छा है खाना ज्यादा होगा उसका बिकार तो होगा शरीर तो है रक्त का जितना खाना ज्यादा होगा उसका बिकार भी आएगा कहाँ जाएगा तो ये बात है और कुछ नहीं तो ये बात थोड़ा समझ में आया आपका काल साठ नंबर श्लोक का व्याख्या रहा हुआ था यत तो ही ओपिकुंतियों पुरुषोस्व विपस्थित इंद्रिया प्रमाथिनी हरंथ प्रसभा माना इंद्रियो प्रमा इंद्रियो जो है इंद्रिया जो है जितना सारे इंद्रिया है वो आपको पागल बना देगा जैसा पागला घोड़ा का उदाहरण दिया था कल पागला घोड़े का ऊपर सवार होने का कोशिश करो एक छिठ झटका मार के फेंक दे और आके आपका ऊपर सामने का जो दो टांग है ऐसा मार देगा उफ दे मार देगा ना कलकत्ता में ईडन गार्डन ये सब जगह चलता माउंटेन पुलिस इधर एक मार देगा एकदम लांग्स फूट जाएगा खून निकल आएगा तो पागला घोड़ा ऐसा लेकिन अगर वो पागला घोड़ा को बस में लाने का कोई कोशिश करे ऐसा अगर हिम्मत है किसी को तो हमने देखा वो पागला घोड़ा किसी को भी छोड़ता नहीं बोला आज हम मरेंगे नहीं तो तेरे को कंट्रोल करेंगे ये जड़ जगत जो का बात बोल रहा है हमने देखे आश्चर्य घोड़े को बार चढ़ गया और ऐसा करके उसको पकड़ा है चाहे वो उछल करे ऐसा करे वैसा कुछ भी आगे से गिरता ही नहीं और दौड़ रहा है तेरा इच्छा है दौड़ कितना बोले तेरा कितना दौड़ने का इच्छा दौड़ कुछ नहीं बोलेंगे उसको पकड़ के रखा है जोर से कितना दौरेगा कुड़ी किलोमीटर बीस किलोमीटर पचास किलोमीटर दौड़ तू बस पचास किलोमीटर भागने साठ किलोमीटर भागने का हा, हा, पानी का प्यास लगा हम पानी नहीं देंगे मर तू ऐसा करके पगला घोड़ा को लात लगाकर उसको बस में लाता है ये जड़जगत का बात है लेकिन आपका जो मन है इसका ऊपर ये अगर ये, ये नियम जो है वो हमने बताया ये करने जाओ तो उल्टा पल कुछ नहीं होगा सक्सेसफुल नहीं होगा ये तो जड़ जगत का उदाहरण दिया लेकिन ऐसा उदाहरण अपना मन के साथ आप पालन करने जाओ तो इसमें और गहरा विपत्ति आ जाएगा प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि मन जो है वो असंभव है मन को ऐसे बस में लाने का कोशिश मत करो मन को धीरे धीरे बस के बस में लाने का पद्धति ये है कि इसको तुम्हारा जो अंदर में भाव है वो जो है मन का गोती जो है पहले हमारा गुरु विश्वनाथ चक्रवर्ती होता है मन देखोगे पहले नाम करने बैठो, तो मन इधर उधर भाग रहा है भग तो भक्ति ठाकुर भी, ठाक भी उपदेश दिया है तो उसका ऊपर ध्यान मत दो माइंड तो मेटेरियल है माइंड मन जो है वो तो मैटेरियल है मन बुद्धि अहंकार सब चित्तो सभी तो मैटेरियल है मन वो जो मन है उसका ऊपर ध्यान मत दो आप आप तो म, आपका जो आत्मा है वो तो मन का मापिक मेटेरियल नहीं है आत्मा तो चिदंश है तो वो आपको वो ऐसा कर रहा है करने दो तो हमारा गुरुवर्गो भक्ति भक्तिम ठाकुर जी ने बोला है माँ मन तुमको पागल का मापिक उल्टा कर रहा है बैठने नहीं देता नाम करने बोला मान मन जो कर रहा करने दो और तुम छुप मन करने नाम करो धीरे धीरे देखोगे कब तक मन तुमको ऐसा करेगा और भक्तिवेन्द्र ठाकुर जी ने बताया कि चिल्ला चिल्ला कर हरि नाम करो जब तुम्हारा अंदर में काम क्रोध भरपूर है और दिखाने के लिए नाम करने बैठ गया हरे कृष्ण हरे कृष्ण मन में चुपचाप तो उसमें द्विगुना विषय आ जाएगा चिल्ला चिल्ला कर नाम करो उसमें क्या होगा भक्तिवेन्द्र ठाकुर जी ने बताया तुम तु, तुम लोग मुख में नाम करो और हाथ में सेवा करो आज नहीं तो काल आपका मन आपका बस में आ जाएगा नाम शुद्ध नाम निकालेगा भक्तिबाकुर का कहना है भक्तिबून ठाकुर भजन कुटिर ग में लिखा हुआ है तुम्हरा मुखे हरिनाम करो और हाथे सेवा करो और मुखे अनर्गल अविश्रांत तो हरिनाम करो कोनो दिन तुम्हारे ये जीव भाई नाम उदित तो शुद्ध नाम नम अमनि उदित तो है बकतगी तो शाम सत्संग करते करते आपका मटेरियल मन जो है वो काबू में आ जाएगा अभी प्राकृत मन है आप प्राकृत मन और प्राकृत बुद्धि के द्वारा हरिभजन कभी भी नहीं होता लेकिन गुरुवर को बोला करो हम चेष्टा में हैं प्राकृत जो कृष्ण अपराकृत है कृष्ण का साथ इस धाम जो है सब अपराखित है भगवान का नाम सब अपरागित तो अप्राकृतिक विषय में क्या प्राकृत तुम्हारा मान और बुद्धि वो सेवा कर पाएगा कभी होता है लेकिन हमको आदेश किया तुम हमारा आदेश को पालन करो और सेवा करते चलो क्योंकि वो जाने वो बच्चा है इसको आदेश दे दिया करते करते वो आदेश पालन करे तो आज नहीं तो काल उसका जवान पे शुद्ध नाम जरूर आएगा समझे मेरा बात ये मत समझो कि प्राकृत बुद्धि और प्राकृतिक मन के द्वारा हमने गोड़िया मठ में इतना टाइम आया कितना सवा कर दिया सेवा शुरुआत नहीं हुआ सेवा का प्रैक्टिस चल रहा है जैसे डॉक्टर होने का पहले सर्जन बनने का पहले कभी जो युद्ध चल रहा है जब उस जगह जाए कोई गोली लग के कोई मर गया उसको फाड़ चीट कर रहा है क्योंकि वो लाश तो कोई किसी को किसी दाबी करने नहीं आएगा जो बड़ा सर्जन बनने का लिए चेष्टा है वो लोग वो वैर में बॉन्ड्स सोई करके चला जाता है वैर में युद्ध में युद्ध में क्या होता है हर वक्त एक सेना का इधर गोली लगा आ गया फट के उसको गोली को निकाला उसका प्रैक्टिस हो जाता इधर गोली लगा फाड़ फाड़ के उसको निकाला बाकी मुर्दा मिल गया युद्ध नहीं चल मुर्दा बहुत फड़ा हुआ इसको ये फड़े गर्दन फाड़े माथा फाड़े कोई, कोई बोलने वाला है नहीं ये तो आलास तो कोई दावी नहीं करेगा ना वो तो दावी नहीं करेगा लास्ट को एक साथ लेकर बस किसी जगह फेंक दो या जला दो ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करना है तो यहाँ बद्दजीव जो पागला हाथी अपराध करता है बहुत वो सेवा करने के लिए आए और मट हम लोग सब पागला हाथी है बहुत नुकसान कर देते हैं अपराध का बहुत सारे तोड़ मोड़ बहुत सारे हो रहा था लेकिन पागला हाथी बस में आ जाएगा कब जब हम देखते हैं रसिकानंदो जी रसिकानंद प्रभु बांकुड़ा में पागला हाथी को बस में काबू में किया पागला हाथी को वो बदमाश जमींदार राजा उसको रसिकानंद का पीछे फेंक दिया बोला हाँ ठीक है देखा जाएगा ये हाथी उसको कुचल के मार डालेगा हाथी दौड़ के आ रहा है रसिकानंद खड़ा हुआ है हाथी ओर चिल्ला कर आ रहा है और वो लोग मज़ा देख रहे हैं मार डालेगा कहाँ का बैठना आया आप देखे अब जब सामने आया तो रसिकानंद का जी बोले ए, कितना दिन से ऐसा पागल ऐसा किया पागलपंथी अब बंद कर बैठ जा इधर हाथी के अंदर में तो भगवान है है ना सब कोई के अंदर में तो उसका जो बात है वो मान के बैठ गया और उसका कानों में हरि नाम दे दिया उसका नाम रख दिया रामू वो जिंदगी में वो हाथी जितना सेवा किया कोई आदमी कर नहीं सकता वो रामू जितना दिन तक जिंदा था वो हाथी वैष्णवों का लिए क्या सेवा किया कोई सी जगह भंडारा होगा भिक्का करने कौन जा हाथी चला गया कहाँ कहाँ से गोडाउन से चाल उठा कर लेके आया कौन बोलेगा हाथी को सब तो लेके फेंक दिया जाओ तो भंडारा होगा इधर तेरा घर में गोडाउन में चाल क्या होगा और किसी का पेड़ तोड़ फोड़ के ले आया जला हो गया रामू रामू जब शरीर छोड़ा हजारों वैष्णव उसको लेके एकदम बजा बजा के जा रहा है कीर्तन करके रामू सर छोड़ा कितना बड़ा वैष्णव था हाथी सचमुच वैष्णव जैसे गोजेंद्र मुखन में हम उस दिन बताया था बाहरी दृष्टि में तो हाथी है लेकिन उधर लिखा हुआ है वो हाथी तो हाथी जो नहीं मिल गया सांप के कारण लेकिन पहला जन्म में तो भजन किया था प्राग जन्मानुशिक्षितम जजाप परम जप्यम प्राग जन्मानुशिक्षितम पूर्व जन्म में जो भजन का शिक्षा किया था गुरु वैष्णव से वो उसका याद आ गया वो अभी भजन कर रहा है देखो हाथी जोनी है लेकिन हाथी जोनी है लेकिन हाथी जोनी होने से क्या हो ये देखो कैसा है तो बात ये है कि हम लोग हम जो है पागला हाथी हैं ऐसा बड़ा बड़ा वैष्णव सब बामनगु सिंह महाराज के सब इन लोगों का सामने वाले हम कैसे रह सकता अपराध कर डाल ये पागला हाथी को प्रैक्टिस कराने के लिए बोला तो प्रैक्टिस तो करते चल प्रैक्टिस तो करते चल आज नहीं तो काल पागला हाथी जो है बस में आएगा आएगा नहीं अगर माने तो अना माने तो ऐसा ही उसका ऐसा ही रह जाएगा तो जो तो, तो ही नंडोवत महाराज कौंतियों पुरुषों से विपक्ष जितना जितना कोशिश करोगे आपका मन आपका साथ उतना ही बेईमानी करेगा जितना कोशिश करोगे जितना चेष्टा करोगे उतना ही आपका उल्टा फल मिलेगा विवेक को हरण कर लेगा विवेक को ठहरने नहीं देते क्योंकि इंद्रियानी प्रमाथी नी हरंति प्रसव हम माना मन का साथ इंद्रियों का ओ तो प्रत तो संबंध है बाहरी दृष्टि में लगता है कि मन कहाँ है और इंद्रियों कहाँ है मन तो दिखा नहीं जाता दिखाई जाता पंजाब का एक आदमी पारम के सब गुस्सी महाजु जलंधर में महाराज का तर्क कर रहा है ठाकुर जी कहाँ है दिखता नहीं किस नहीं है? आप बोलते हो ठाकुर जी महाराजी जी व्याख्या करते हैं ऐसा ऐसे ठाकुर जी को देखने का रास्ता है पाने का किसी भी आलो से मानता नहीं शास्त्रों में कहा हुआ है शास्त्रों का कहाना क्यों माने तो दो दिन बाद वो आदमी फिर आया आके महाराज जी को दंडवत करते महाराज जी बोले कैसे हो क्या है महाराज मन बहुत खराब है मन बहुत खराब है आज ऐसा ऐसा महाराज बेकार का बात बोल रहे हो बोला हाँ सच बोल रहा हूँ मन बहुत खराब है फिर उल्टा बात बोल रहे हो फालतू बात महाराज सचमुझ बोल रहा हूँ मेरा मन खराब है अच्छा नहीं है तब उसको चेस किया आपने मन को कुछ कभी देखा काला की धोला देखा तो आपका मन है हम विश्वास नहीं करते आप बोल रहे हो मेरा मन खराब फालतू बात कर रहे हो इतना इंटेलिजेंट हो गया ना मेरा मन खराब है क्यों फिर बात फालतू बात करते मन को देखा है आप कभी मन काला है कि धोला है तो क्यों बोल रहे जो देखता नहीं विश्वास नहीं करता महाराज मन तो देखा नहीं जाता लेकिन अनुभव किया जाता है हाँ कम टू पॉइंट भगवान मिलता नहीं लेकिन भगवान है उसका अनुभव साधु गुरु वैष्णव का पास डायरेक्ट फीलिंग है आज अगर आपको कोई मायावादी बाहर से आगे एकदम झगड़ा करे भगवान के देखे हो फालतू बात करते हो भगवान को देखे हो कभी तो आप डर के मारेंगे भगवान को तो हम देखे नहीं बोलोगे नहीं यही तो बोलोगे बोलोगे नहीं वो डर के मारे बोलोगे पंडित है आके आप पूछे है भगवान को देखे बोलो कब देखे हो? तो आप डर जाओगे सचमुच हम तो देखें नहीं भगवान को गुरुवर को रहने से हाँसी उड़ाएगा अरे छागल भगवान को देखे नहीं ये खड़ा हुआ है कौन है विग्रह ना तुम हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदर तुम साक्षात कृष्ण हो तो हमको गोड़ियामर के बाहर का आदमी पूछे भगवान को देखे हो हम तो बोले हाँ देखे हैं राधा गोविंद जी के दर्शन नहीं किए हो जयपुर में मदन मोहन गोविंदो गोपीनाथ ए राधा दामोदर देखे नहीं हो साक्षात भगवान है मदन मोहन का इतिहास आप जानते हो उसका बारे में हम नहीं बताएँ राजा का बेटी बोला मदन मोहन को लेके जाएंगे करोली बोले ना मदन मोहन को नहीं देंगे बाद में बोला ठीक है हम इतना मदन मोहन बना के रख देंगे अगर तेरा असली मदन मोहन को तो पकड़ सके तो दे देंगे आंखें बंद दिया और मदन मोहन का बार रात भोड़ के रोया मदन मोहन हमको कैसे पता चलेगा तुम हो मदन मोहन कोई चिंता नहीं है तू हमारे पास आना हम हाथ ऐसा खींचेंगे मदन मोहन बोल दिया औ सारे विग्रह को स्पर्श करते करते असली मदन मोहन का बात बोले यही मेरा मदन मोहन राजा हैरान हो गया कैसे पहले तो मदन मोहन का साथ उसका तो विचार हो ही गया लेकिन आपका विश्वास नहीं होगा विश्वास होना सबसे बड़ा काम है विश्वास सबसे बड़ा चीज़ है अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है चौणामी तो भी पानी है गंगा भी पानी है बेकार प्रसाद भी दाल भात है प्रोटीन नहीं है यह तो सब विचार आएगा अच्छा पूर्ण विश्वास आएगा गुरु वैष्णव हमको कुछ भी दे इसमें सारे सब कुछ है तो उसमें कोई बेकार नहीं है क्या गोरिया मठ में क्या मिलता था जो पिट था चैतन्य मठ था क्या मिलता था हमारा गुरु बोलते थे कुछ नहीं महाराज क्या है एक लपड़ा मुश्किल से कद्दू आलू दे के, के लफड़ा मुश्किल से डाटा फाटा दे और थोड़ा पतला डाल वो भी डाल दे तो डाल बाहर चला जाएगा फिर भी शांति था बहुत प्रोटीन बहुत विटामिन बहुत मिटन मिनरल बहुत एनर्जी ताकत उस ज़माने में मिलता था अब इतना खर्चा करके तेल बड़ा बड़ा बना के भी कुछ नहीं हो रहा है कितना खर्च ये सब बनाने में कितना गर्ज लगता हमको तो हम तो जाने लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है क्या कारण है बोले विश्वास का अभाव है पूरा विश्वास होना जरूरी है।, है और इधर जो है जत तो ही ओ पिकन्ते हो पुरुषो स इंद्रियानी प्रमाथी नी हरंति समझ में आया था ये सबको और उसका बाद भगवान श्री कृष्णों का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को अर्जुन देखो तानी सर्वाणी संयमो युक्तो असीतो मतपर वैसे ही यश इंद्रिया तस्व ये जो एक छोटा सा शब्द है युक्तो असी मत पर इसका अंदर में तमाम शास्त्रों का बहुत विचार एक साथ रख दिया हुआ देखने में लगता है तीन शब्द है युक्तो असी तो मत पढ़ लेकिन ये शब्दों को विचार करने जाओ उसका अंदर में तमाम सिद्धांत तो आ जाएगा तानी अर्थात इंद्रियाणी सर्वानी अर्थात समस्त इंद्रियों को आप क्या करो संयमों पहले चेष्टा करो उसको संयम बनाने का संयम संग्यम्म तो होगा नहीं अगर समझम हो जाए बहुत कृपा से तो उसके बाद जुक्त मेरा साथ जुक्त हो जाओ असी तो मत पर हमारा मत मतपरा मैंने मेरा ऊपर आसक्ति आ जाए मेरा चिंतन हर बगत हो और उसका बात कह रहे हैं कि असीत तो मतलब अवस्थान To stay, असित मतलब रहना जैसा ब्रह्मा जी ने बताया था स्थान स्थितिगताम तो नुबांग मनोवी बताया था ना स्थानी स्थित आसित आसित मैने टू बी टू स्टे था का रहना तो आसित जो है ये शब्दो अब ब्रह्मा जी का जो ये कहना है स्थानीय स्थितहा मैने वो जायगा पे अवस्थान करना अब आप क्वेश्चन करो तो स्थितिहानुवांग मनु भी कौन से स्थान में स्थिताहा? कौन में कौन से स्थान में रहने का बात कर रहा है ब्रह्मा जी उसका व्याख्या में विश्वनाथ चकुर्तिभा बाजी कह रहे हैं कि स्थाने स्थित मतलब साधु साधुगणों सकाशे स्थित अतः संत महात्मा का सामने रहो पीछे नहीं रहो बड़ा भारी सब संतों का जमात में रहो उसका साथ संकीर्तन में रहो क्यों संतो महात्मा का सामने रहने से तो बेकार का बात नहीं कर बगवास नहीं करेगा वो जब भी संत महात्मा का पास पास आओ तो सन्मुखुरम भवदीयारन्मुख रीतम भवदीय बारतम साधुगणों का मुखारा बिंदु से पिघले हुए जो अमृतमय जो वीरजवती वानी है सन्मुखुरीदम भवदीय बार था है? आपका सामने वैष्णव का सामने ठाकुर जी का सामने जाने से ठाकुर जी थोड़ा हरिकथा सुनने का इच्छा है आप थोड़ा बताने का कष्ट करें अरे हम हरिकथा नहीं जानते, हम तो राय महाशय का बात सुनता है चैतन्यम आपको क्या बोला जय जब चैतन्य महापुर का पद्मन मिश्र जाके बोला प्रभु आपका पास थोड़ा तो हरिकथा सुनने आए हरी कथा सुन्य हरिकथा सुनने आए हो हरिकथु तो हम कुछ नहीं जानते हम सिर्फ राय महाशय के पास सुनते हैं आपका सुनने का इच्छा है राय महाशय के पास पहुंच जाओ हरि कथा हरि कथाए तुम्हार है तुम्हार श्रद्धा तुम्हें महाभाग्यवान जार हरिकथाएं श्रद्धा से ही बड़ो भाग्यवान महापुभ जी ने बताया हरिकथा में श्रद्धा मामूली बात नहीं है हरिकथा में श्रद्धा होने से लेकर हरिकथा में श्रद्धा जो बात हमने छोटे से बात बताया ये हरिकथा में श्रद्धा जब पैदा हो जाए ये श्रद्धा होने का जो बात सवाल पैदा हुआ इससे लेकर अंतिम तक हरिकथा ही आपको भगवान का साथ मिला देगा हरिकथा आपका इसी जो साधन करने आए हो अगर आत्मनिवेदन किए हो तो साधन चलेगा नहीं तो साधन भी नहीं चलेगा सावन साधन का प्रोसीड्योर का पहला है आत्मसमापन तो करो तो साधन चलेगा नहीं तो साधन भी नहीं बंद हो जाएगा चुख हो जाएगा तो साधन करते करते जब आप सिद्ध अवस्था जाओगे तब भी आपका हरिकथा बंद नहीं होगा क्या बोला इसी जो बद्ध अवस्था आपका अभी है इसमें जो श्रवण कीर्तन जल ए करे सेचन आपका जी ये जो स्रवर्ण कीर्तन जल सेचन कर रहे हो ये आपका साधन है आपका लिए हरिकथा कीर्तन फॉर यू तुम्हारा लिए अब ये साधन है लेकिन जब आप सिद्ध महात्मा बन जाओगे गुरु वैष्णव के साथ रहते रहते तब भी आपका जिंदगी में ये साधन भजन ये जो ये जो हरिकथा कीर्तन जो है संकीर्तन हरिनाम हरिकथा कीर्तन ये आपका साद्ध वस्तु बन जाएगा मेरा बात समझ में नहीं आया? अभी साधन है लेकिन सिद्ध अवस्था में यही साध है अतः हरिकथा नहीं बोलते चे परो रामानंद पढ़ो रामानंदो परो रामानंदो कुछ बताओ साधेर निर्णय राय रामानंद संघ में पढ़ नहीं रहे हो रामानंदो बताओ शाद साद्द, साध का निर्णय बताओ आर आ रय महापभ जब अंतशा में पहुँच गए गंभीरा मंदिर में तय तो राय रामानंद स्वर्देव स्वरूप स्वरूप कुछ बोलो कुछ बोलो कुछ, कुछ पाठ करो मेरा कान मर जाता हम मर जाएंगे कान हमारा जो कान है स्रवर्ण दिव तृष्णा के द्वारा व्याकुल हो गया हम मारे जाएंगे कुछ सुनाओ कुछ सुनाओ कुछ सुनाओ, कुछ सुनाओ हमको ये कैसा स्थिति है अब आपका शोभन का इच्छा नहीं हो रहा है उठ के भागो इधर उधर और महाप्रभु ऐसा अवस्था में दिखाया कि स्वरूप कुछ बोलो तृष्णा में मारे जाएंगे हम तृष्णा के द्वारा मारे जाएंगे कुछ पाठ करके सुनाओ कुछ बोलो आ स्वरूप समझ गया कि प्रभु का अभी का स्थिति क्या है अब भाप का अनुरूप श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया उसका व्याख्या करना शुरू कर दिया सिद्ध महात्मा का साथ रहोगे गुरु वैष्णव का साथ आपका जिंदगी में ऐसा करना होगा अर्थात वैष्णव जा रहा है तो आपका काम है उसका हर वगत हरी हरी कीर्तन करके सुनाना जय जब, जब माधव बिंदुपुरी पास जा रहा है जगत से तो सभा भी उसका अंदर में वृंदावन बैठा हुआ है फिर भी ईश्वर पूरीपात हर वक्त हरि कीर्तन कर रहा है हरि कथा बोल रहा है क्यों गुरुजी का ऐसे ही लगन है लेकिन उनका मन का भाव है हरि सुने मेरा गुरुजी जी भी अचेतन अवस्था में जब कीर्तन करो तो बड़ा आनंद होता है ऐसा ऐसा करता है लेकिन उसका ज्ञान नहीं है बाहरी दृष्टि में बाहरी दृष्टि में ज्ञान नहीं है लेकिन ताल दे रहा है ऐसा ऐसा करके पूरा अज्ञान में है बाहरी दृष्टि में लेकिन नर्स आया उसको इंजेक्शन देने के लिए हाथ ऐसा चल रहा है ऐसा ऐसा अरे माला नहीं है कुछ नहीं है हाथ चल रहा है माला चलती ही रहता है पूरा <laughs> क्या हो रहा है ये सब सिद्ध अवस्था में ये स्वर्ण कीर्तन साक्षात क्या हो जाएगा ये साध है अतः हरिकीर्तन हरि कथा ही चाहिए इसी बात को गोपी गीतों में सुंदर बताया गोपियों ने क्या बताया तब कथा तब तीवन कवि विरीम कलम सापहम बोला ना शवर्ण मंगलम श्रीमदातम भुविगिन ते भूदा तो ये जो सवर्ण कीर्तन है जो भी हो इसका लिए स्वयं साध है उस अवस्था में अभी ये आपका साधन चल रहा है साधन भजन काले कभी अवज्ञा नहीं करना है नरतम ठाकुर बताया आपौन साधन भजने की एटा श्लोक है सुंदर अबोगा मात कर, ना करो ऐसा भूल गया वो समय पे याद नहीं होता तो तानी सर्वाणी संयमों अर्थात इंद्रियाणी तुम्हारा इंद्रियों सब इसको युक्तो वैरागों के द्वारा अर्थात जो युक्तो मतलब वो जो बताया था शीतुस्नो मान अपमान इसमें इक्वीप अर्था बैलेंस अवस्था करके मेरा साथ युक्त हो जाओ ऐसा ऐसी अवस्था में स्थित हो जा सीत मत पड़ा मेरा और तुम्हारा खिचावट अगर है तो सारे समस्या का समाधान हो गया ऋषभ जी का बात बताया था मोतीर न जाब तुम वासुदेव नोगे नावत कौन बता रहे ऋषभ जी ऋषभ बता रहे ना अपना सतपुत्र को मोतीर्ण जावद मोई वासुदेव हम जो शुद्ध सतमय वासुदेव तत्व है मुझमें अगर तुम्हारा लगन नहीं लगा तो गया बेकार फिर जाओ और जन्म लो और जाओ घूमो घूमो भेड़े का माफी और विश्वनाथ चौको उदाहरण दिया जैसे पहले पहले जमाने में हम लोग देखे थे कि बचपन में सरसों का तेल पिसाई करने का मशीन नहीं था क्या था क्या था कोलू कोलू क्या करते थे बलत गानी बलत को उसको उसका ऊपर दे देते थे वो घूमते थे घूमते थे घूमते थे और तेल पिसाई करके करके निकाल रहा है था ना ऐसा कोलू उसको मार रहा है घूम और घूम रहा है और जितना घूम रहा है और सरसों का जो सरसों है वो पिसाई हो रहा है हो रहा ना अंधा यथंध रुपुण्य मान मिथ्यादि श्लोक प्रहलाद महाराज ने बताया जो भी है तो बसे ही असंद्रिया मूल बात ये है जिसका मन में विषय वासना भरपूर है भारी दृष्टि में इंद्रो जय करके बैठा हुआ है ऐसा बहाना माना कि जो दिखा रहा है दे आर ऑल चीचर कृष्ण भगवान बोलते हैं वो मिथ्याचार और लेकिन असली बात जो कंडीशन हमने अभी बताया तानी सर्वानी संयम युक्तो आसीत तो मत पर रहा वैसे ही यश इंद्रियाणी जिसका इंद्रियो सा बस बस में आ गया वो तो कुत्ता जैसे मालिक है उठ बैठ टॉमी बैठेगा ना कुत्ता क्या कर रहा है मालिक जैसा बोलेगा ऐसे तो इसीलिए तो गोस्वामी जो है गोस्वामी उसको बोले जो इंद्रियों को बस में लाया उसका कहना उठना बदना मानेगा मालिक अवार बोले हे भूख मात हम अपना आदमी आया है चुपचाप बैठ वो भूखेगा नहीं वो सोचेगा मालिक का आदमी आया है वो आएगा आ नहीं तो एकदम खा नहीं आएगा भो घो घो करके ऐसा ही मानो कि आपका इंद्रिया जो है एक एक कुत्ता वो अगर आपका बस में आ गया तो आपका किसी भी परेशानी में नहीं डालेगा आपका लिए कोई समस्या पैदा नहीं कर क्योंकि आपका बात मानता है वैसे ही यश इंद्रियाणी तत्व प्रज्ञा प्रतिष्ठित जिसका इंद्रियो सब अपना बस में है काबू में है अर्जुन ये सोच लो इसका तत्व प्रज्ञा प्रतिष्ठित इसका प्रज्ञा जो है प्रतिष्ठित है उसका बेचैनी नहीं है ईश्वर में अनुराग जन्म जन्म होने का बाद ईश्वर में ईश्वर में अगर अनुराग हो तो स्वाभाविक रूप से आपका विषय का अनुराग कम हो जाए कम कम हो जाएगा कम, हो कम होते होते एकदम पूर्ण अनुराग जब हट जाएगा इसके बाद एक सुंदर सा श्लोक है उसका व्याख्या शायद काल हो पाएगा धायतु <coughs> विषयानुपुंसान ना धायतु विषयानुपुंसु संगस्तेसु थे संज्ञा संज्ञात काम का क्रोधों विजात क्रोधा भवती षन्मो षमोशति श्रृतिशा बुद्धिनासो बुद्धिनाशा प्रणशति जया तो विषाण पुसस्ते सुपजात किस विषय का ऊपर आप क्या ध्यान हो गया किसी व्यक्ति को किसी लड़की को किसी वस्तु को देख के आपका इतना मन लग गया कि हर वक्त अब मठ में हो खाते पीते हो कुछ भी अरे बाजार ला ये ला सब कर रहा है लेकिन मन उधर पड़ा हुआ क्यों चलते फिरते उसका ध्यान हो जाता ना चलते फिरते उसका ध्यान जमा हुआ दिल में बैठा हुआ है ध्यय वस्तु में धेव वस्तु में अनइंटरप्टेड जो अवस्था है वो जो है ध्यान का वो एकदम पक्का अवस्था ये जड़ धन है मेरा बात समझा नहीं मैं बोला एटो तो व्यतिरिक मुख में बोला मजा करने के लिए ध्यय वस्तु में आपका लगन एकदम फिक्स हो जाए तो निश्चल हो जाए लेकिन ये जो धन ये अगर भगवान का विषय में भगवान का नाम भगवान का धाम इसी विषय में लगे तो ये जो धन लग गया ध्ययो वस्तु में बड़ा प्रशंसा का विषय है न लेकिन अगर भगवान भगवान का धाम नाम भगवान किसी विषय में लगन नहीं लगा जड़ों विषय में इसका मन लग गया तो क्या होगा कीटो कीटोस्पेसोस्कार इसका उदाहरण दिया सप्तम स्कंध में बल्कि जैसे गुटी पोखा बोल के उसको एक खोल उसका अंदर भर के और छोड़ देता क्या नाम है उसका कांच पोका है हाँ ओ उसका चिंतन करते तो उसका स्वरूप बन जाता है आश्चर्य को बात है तो धैर्त विष्णु समुष थे सुपजाय और भी जड़ जगत का हम उदाहरण दे दे केमेलियन जो गिरगिटी है गिरगिटी जब भी किसी जगह छुपना चाहता है वो क्या करता है वो उधर जाता है जगह चुपचाप खैर जाता है कुछ समय तक उस रंग का ध्यान करें जैसे पत्ता हरा हरा पत्ता उसमें छुपना चाहता है वो जाके एकदम अटेंशन लगा के ध्यान करेगा एकदम आ, उसका आंखों देखेगे तो ध्यान का माफी आँखें वो करने का बाद एकदम हड़ा हो जाएगा वो पत्ता के अंदर ऐसा चला जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा हाँ ऐसा करता है देखो जड़ जगत में जब ऐसा उदाहरण है तो तुम्हारा विश्वास क्यों नहीं आता तो उपजाया थी जिस वस्तु का आदमी ध्यान करे उसका ही संग हो जाता है पहले ही गुरु वैष्णव का साथ है खाना पीना चलता है सब चलता है लेकिन ध्यान है दूसरे वस्तु संग हो जाए महामा सिद्ध महात्मा का सामने रहते हो भी बंचित हो जाता है आदमी बंचित हो गया ना रामचंद्रपुरी माता बंधुपुरी पास रहते हुए भी वंचित हो गया ना ऐसा तो बहुत सारे लाखों लाखों उदाहरण है भजन में सब गुरु वैष्णव के साथ रहता है लेकिन वंचित हो जाता है क्यों वो समझाई नहीं गुरु वैष्णव का तत्व वंचित हो जाता है इससे धैतु विषयान पुंसो संगोस्ते जिस वस्तु का ध्यान करोगे उसका ही संग आपका दिल में हो जाता है और संग होने से संज्ञा संज्ञा संज्ञात संज्ञायध का महा जितना संग हो जाए उसका आसक्ति और बढ़ जाए आज नहीं इसका व्याख्या करेंगे काल करेंगे औजामिल का उदाहरण दे दो औजामिल इतना शुद्धा घराने का ब्राह्मण घर का इतना ऊंचा खानदान है कि अपना पिता माता बुजुर्गों को इतना सम्मान देते हैं कि ब्राह्मण में एकदम अच्छा ब्राह्मण है अपना पूजा पाठ स्वाध्याय अध्याय छोड़कर पानी नहीं पीते पूजा बिना और पिता माता का देखभाल करते अपना घरवाली जो है बहुत ऊंचा घराने का ब्राह्मण का लड़की उसको लाई शादी करके इसके इसका खोपड़ी के क्या भूत चढ़ गया हमारा इतना सुंदर घराने का लड़की है इतना तुम तुम शास्त्रों का विचार जानते हो सब करते हो पिता माता का आशीर्वाद सब है पूजा बिना पूजा तुम खाते नहीं हो और तुम्हारा कैसा भूत चढ़ गया तुम ये बेसा को देखा तो तुम तुम्हारे अंदर उसी पिक्चर को एकदम लग गया वो ऐसा पिक्चर है सो तो इतना चिपक के बैठ गया दिल में वो हटता ही नहीं अपना बीवी बच्चा देखता नहीं कुछ देखता नहीं वो बेसवा को देख रहा है डे एंड नाइट हर वक्त सोना बंद हो गया खाना बंद हो गया बस वही बसारा मनी का चिंतन बस हो गया छुट्टी हो गया बस उसका पास जाया गया उसका पास कितना संपत्ति है वेसा का चरण में शरण लिया अरे महाराज ऐसा ही होता है काम इतना अंध है जो जिसका खोपड़ी पे चढ़ जाता काम हृदय पे वो गुरु वैष्णव का क्यों किसी का बात मानेगा नहीं किसी का बात मानेगा नहीं अपना प्रैक्टिकली देखा है प्रैक्टिकली रोते देखा है प्रैक्टिकली परम भा माधव आज का एक शिष्य इतना सुंदर कीर्तन करते थे कीर्तन करने से सारे आदमी मोहित हो जाएगा और गुरुजी जी परम माधव गुरु सिंह महाराज उसको कोकिलक नाम दिया था कोकिलक हो जो किर्तन करे उसका कितन से एकदम जितना हजार लोग रहे उसका हो जाएगा किसी सामान्य विषय है इसी लेकर गुरुजी का के ऊपर हो गया गुरुजी का विचार ठीक नहीं है गुरुजी का के ऊपर संदेह आ गया नहीं रहेंगे गुरुजी का विचार ठीक नहीं है गुरुजी जी का पास आए हम घर जा रहे घर जा रहे तो तेरे को लेके इतना सुंदर प्रचार हमारा प्रचार का टीम नहीं हम नहीं रहेंगे अरे मन तो जा क्या हुआ बोल तो सही नहीं हम नहीं रहेंगे हमारा मन नहीं लगता इधर हम नहीं रहेंगे मान जा आँग में छलांग लगा के दिए हम नहीं जाए हम नहीं रहेंगे हम जाएंगे किसी भी हालत से एक बात माना नहीं वो चला गया मातव मतलब उसमें रोना शुरू कर जब गया उसके बाद पचास साल साठ साल बाद मेरा साथ तब तो हमारा जन्म हुआ है हुआ ही नहीं था तब तब का जमाने का बात। और मेरा साथ मुलाकात हुआ था पंद्रह साल पहले गोलो गोकुल में बोला अब देखने में कैसा तो जब गाल है अंदर चढ़ा गया ऐसा बात करता है उसका नाम था कोकिलगंधी कि उसका गला इतना सुंदर था अभी जवान नहीं निकलता है बोला महाराज हमारा ऐसा हुआ था गुरुजी का एक बात माना नहीं था गुरुजी का एक भी बात माना नहीं था कितना को, कोशिश किया हमको रखने का हम हाथ छुड़ा के छोड़ दो, नहीं रहेंगे अब आप समझ में आ रहा है अब हमारा समझ में आ रहा है हमको सबक सिखा रहा ठाकुर जी देख एक एक करके सबक सीख ले आता ना ठाकुर जी सिखाए गुरु वैष्णव तो सीखोगे नहीं तो काल सीखोगे परसू सीखोगे सबक सिखाएगा ठाकुर जी एक नहीं तो काल ना परसू परसू ना तो तरसू इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म सिखाएगा सोचो मात सिखाएगा अब मान जाओ तो ठीक है नहीं मानो तो सीखोगे ऐसा सीखोगे तो जिंदगी में नहीं भूलोगे उसका नाम उपेंद्र जी उपेंद्र उपेंद्र उसका नाम रो रहा है मेरा सामने कितना अच्छा जिंदगी था मेरा अव गया तो जो भी ये बताने से कोई दोस्त नहीं क्योंकि हम तत्वज्ञान तो तो को उपदेश लेने के लिए उसको बताया किसी का चर्चा करने के लिए नहीं बताया शिक्षा लेने के लिए तो विषय का उपाय जिसका ध्यान हो जाए वो चाहे गुरु वैष्णव हो कोई भी हो किसी बाप का हिम्मत नहीं उसको रूके वो जाएगा ही जाए जाएगा तो मरेगा तो इसका बारे में काल चर्चा सुनोगे धैर्तो विषय नुंस पुंसा संगस्ते सुपजायत संज्ञात संज्ञात काम कामात् क्रोध उभिजायत इसका बात काल कल के कल्पतुर्वश्य कृपासी व्यवचय पथिथानक भ्यो वैष्णवेभ्यो नमो